पातंजल योग प्रदीप साधनपाद वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम के प्रवेश तथा अभ्यास के आरंभ से कई दिन पूर्व और प्रायश्चितार्थ आत्मोन्नति तथा कामना की पूर्ति के लिए एक निश्चित संख्या में गायत्री मंत्र का जप अत्यंत श्रेयस्कर है गायत्र्यास्तु परम नास्ति पाप पापकर्मणाम महाव्याहत संयुक्ताम प्रणवे न चपेत गायत्री से बढ़कर पाप कर्मों का शोधक प्रायश्चित दूसरा कुछ भी नहीं है प्रणव ओंकार सहित तीन महाव्याहृतियों से युक्त गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए इस गायत्री मंत्र के ऋषि विश्वामित्र हैं देवता सविता और छंद गायत्री हैं संगति वह क्रिया योग इसलिए है यह बतलाते हैं समाधिर समाधिभावनाथ क्लेशतनुकनाथ सूत्र तो शब्दार्थ समाधि की भावना के लिए और क्लेशों के तनु करने के लिए क्रियायोग है व्याख्या समाधि भावना समाधि लक्षणस्तस्य भावना चेतसी पुनः पुनर्निवेशन समाधि <coughs>